तैत्री उपनिषदभाष्य शिक्षावल्ल अण्वाक मोक्षसाधन किन सा अतचिंत विद्या कर्मणो विवेकार्थ कर्मणों विवेका कर्मभ्यव कवलेम श्रेय उत विद्यापेक्षेभ्य आहोस्वी विद्या कर्मभ्या संहताभ्याद्या कर्मापेक्षाया उतः केवलाया एव विद्याया अब विद्या और कर्म का विवेक अर्थात इन दोनों का फल भिन्न भिन्न है इसका निश्चय करने के लिए यह विचार किया जाता है कि पहला क्या परम की प्राप्ति केवल कर्म से होती है दूसरा अथवा विद्या की अपेक्षा युक्त कर्म से तीसरा कि परस्पर मिले हुए विद्या और कर्म दोनों से चौथा अथवा कर्म की अपेक्षा रखने वाली विद्या से पांचवा या कवल विद्या से ही तेवेभ्य कर्मभ्य सैस्तदाजानवत कर्मा वेद कृष्ण ग्य सहस्योज्ना स्मरणाधिगम्यु सह सह ज्ञानादिना जीना विद्वाजते इति च एव विद्वान्या जयती विदुषे कर्मण्यधिक प्रदर्श्य ज्ञावा चाष्ठान कृष्ण वेद कर्म ही मनते केचि कर्मभ्येत परेयो नवाप्य वेदोनर्थक सै इनमें पहला पक्ष यह है कि केवल कर्मों से ही परम श्रेय की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि द्विजाति को रहस्य के सहित संपूर्ण वेद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ऐसी स्मृति होने से संपूर्ण वेद का ज्ञान रखने वाले को ही कर्म का अधिकार है और वेद का ज्ञान उपनिषद के अर्थभूत आत्मज्ञानादि के सहित ही हो सकता है विद्वान यज्ञ करता है विद्वान यज्ञ कराता है इत्यादि वाक्यों से सर्वत्र विद्वान का ही कर्म में अधिकार दिखाया गया है तथा ज्ञानकार कर्मानुष्ठार करें। ऐसा भी कहा है कोई कोई ऐसा भी मानते हैं कि संपूर्ण वेद कर्म के ही लिए है और यदि कर्मों से ही परम श्रेय की प्राप्ति न हुई तो वेद भी व्यर्थ ही हो जाएगा नित्यवान् मोक्ष मोक्षस्य नित्यो ही मोक्ष इच्छते कर्म कार्य नित्यव प्रसिद्धम लोके कर्मेभ्य श्रेयो नि्यम स तच्चानिष्ठ तद्यथेह कर्मचितो लोक क्षीयते इति न्यायानुगृहित श्रुति विरोधाद सिद्धांति यह कहना ठीक नहीं क्योंकि मोक्ष का नृत्यत्व है मोक्ष नित्य ही माना गया है और जो वस्तु कर्म का कार्य है उसकी अनित्यता लोक में प्रसिद्ध है यदि नित्य श्रेय कर्मों से होता है ऐसा माने तो इष्ट नहीं है क्योंकि इसका जिस प्रकार यह कर्मोपार्जित लोक क्षीण होता है उसी प्रकार पुण्यार्जित परलोक भी क्षीण हो जाता है इस न्यायुक्ता श्रुति से विरोध है काम्य प्रतिषिध्यों अनारंभादारंभ से चर्मण उपभोगेन क्षया निष्ठा चय्यवायानुत्पत्तिर्ज्ञाननपेक्ष इति चेत्। चेत काम्य और प्रतिसिद्ध कर्मों का आरंभ न करने से प्रारब्ध कर्मों का भोग से ही क्षय हो जाने से तथा नित्य कर्मों के अनुष्ठान के कारण प्रत्यय की उत्पत्ति न होने से मोक्ष मोक्ष ज्ञान की उपेक्षा अपेक्षा से रहित ही है यदि ऐसा माने तो तच न शेषकर्म प्राप्नोति शरीरान्तरोत्पत्ति प्रत्युक्त कर्मशेष से चयानुष्ठान विरोधान क्षयानुपत्तिरिच सिद्धांति ऐसी बात भी नहीं है शेष संचित कर्मों के रह जाने से उनके कारण अन्य शरीर की उत्पत्ति सिद्ध होती है इस प्रकार हम इसका पहले ही खंडन कर चुके हैं तथा नित्य कर्मों के अनुष्ठान से संचित कर्मों का विरोध न होने के कारण उनका क्षय होना संभव नहीं है यदुक्तम समस्त वेदार्थ ज्ञानवतः कर्माधिकारादि इत्यादि तच न श्रुत ज्ञान श्रुतज्ञा मात्रेनि कर्मण्यधिक्रीयते नोपासनापेक्षत उपाससुतनादर्थर विधीयन से मोक्ष फलम अर्थर प्रसिद्ध सैतव्युक तद्यति मत निधिध्यात यत्नाधा मनन निधिध्यास प्रसिद्ध श्रवण जरूर और यह जो कहा है कि समस्त वेद के अर्थ को जानने वाले को ही कर्म का अधिकार होने के कारण केवल कर्म से ही निःश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है सो भी ठीक नहीं क्योंकि उपासना श्रुत ज्ञान गुरुकुल में किए हुए वाक्य विचार से भिन्न ही है मनुष्य श्रुत ज्ञान मात्र से ही कर्म का अधिकारी हो जाता है इसके लिए वह उपासना की अपेक्षा नहीं रखता उपासना तो श्रुत ज्ञान से भिन्न वस्तु ही बतलाई गई है वह उपासना मोक्षरूप फलवाली और अस्थान्तर रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि श्रोतभ्य ऐसा कहकर मनन और निधिशन के लिए मंतव्यों निधिव्यों इस प्रकार पृथक यत्नातर का विधान किया है लोक में भी श्रवण ज्ञान से मनन और निधिध्यासन का अर्थान्तरत्व प्रसिद्ध ही है एवं तरही विद्यासभ्य पर च कर्म यथा कर्मभ्य सियान्मोक्ष विद्यासिता कर्मण भव्यांभसम यहा मरणज्वार्यरभसमर्था विशेषध्यादीना मंत्रशर्करादी संयुक्ता कार्यांतरारंभ साम्यम एवं विद्यास कर्मोक्ष आरभ्यत चेत पूर्वपक्ष इस प्रकार तब तो विद्या की अपेक्षा से युक्त कर्मों द्वारा ही मोक्ष हो सकता है जो कर्म ज्ञान के सहित होते हैं उनमें कार्यांतर के आरंभ का सामर्थ हो सकता है जिस प्रकार के स्वयं मरण और ज्वरादि कार्यों के आरंभ में समर्थ होने पर भी विश्व एवं दधि आदि में मंत्र और शर्करादि से युक्त होने पर कार्यांतर के आरंभ का सामर्थ्य हो जाता है इसी प्रकार विद्या सहित कर्मों से मोक्ष का आरंभ हो सकता है यदि ऐसा माने तो न युक्तो दोषः नहीं सिद्धांती नहीं जो वस्तु आरंभ होने वाली होती है वह अनित्य हुआ करती है इस प्रकार इस पक्ष का दोष बतलाया जा चुका है वचनादारभ्योपी नित्य एवेत चेत पूर्व पक्ष किंतु न स पुनर्वर्तते इत्यादि वचन से तो आरंभ होने वाला मोक्ष भी नित्य ही होता है न ज्ञापक वचन नाम यहात ज्ञापक न कर्त नी वचन सकेना आरब्धवानाशी भवि विद्या विद्याकर्मणो संहतो मोक्षारंभक प्रत्यु सिद्धांति नहीं क्योंकि वचन तो केवल ज्ञापक है यथार्थ अर्थ को बतलाने वाले का ही नाम वचन है वह कभी अविद्यमान पदार्थ को उत्पन्न करने वाला नहीं होता सैकड़ों वचन होने पर भी नित्य वस्तु का आरंभ नहीं किया जा सकता और न आरंभ होने वाली वस्तु अविनाशी ही हो सकती है इससे समुचित विद्या और कर्म के मोक्षारंभकत्व का प्रसिद्ध कर दिया गया विद्या कर्मणी मोक्ष प्रतिबंध हेतु निवर्तकेंति चेत न कर्मण फलांतरदर्शनाद उत्पत्ति संस्कार विकार विकाराप्त ही फलम कर्मणों दृश्यते आदि फल विपरीतस्य से विद्या और कर्म ये दोनों मोक्ष के प्रबंध के हेतुओं को निवृत्त करने वाले हैं मोक्ष के स्वरूप को उत्पन्न करने वाले नहीं हैं अतः जिस प्रकार प्रध्वंसाभाव कृतक होने पर भी नित्य है उसी प्रकार उन प्रतिबंधों की निवृत्ति भी नित्य ही होगी यदि ऐसा कहो तो यह कथन ठीक नहीं क्योंकि कर्मों का तो अन्य ही फल देखा गया है उत्पत्ति संस्कार विकार और आपती ये कर्म के फल देखे गए हैं किंतु मोक्ष उत्पत्ति आदि फल से विपरीत है गतिश्रुतिराप्य चेत सूर्यद्वारण तयोर्धम इतविगतिश्रुतिभ्य माद, प्राप्यो मोक्षित चेत पूर्वपक्ष गति प्रतिपादी का श्रुतियों से तो मोक्ष आप्य सिद्ध होता है द्वार से उस प्रसुप प्र, सुषुम्ना नाड़ी द्वारा लोकों को जाने वाला यदि गति प्रतिपादिका श्रुतियों से जाना जाता है कि मोक्ष प्राप्त है नर्वगतवाद गृभिचान्यवाद आकाशादी कारण्वादगत सर्व ब्रह्म सर्वे व्यतिरिक्तात्मा अतो नाप्यो मोक्ष गंथुरण्य विभिन्न नहि देश प्रतिभावती गव्यम न ही यनवातिर ये नम्यते तदनन्सिद्धे तत्सृष्ट्वा तदैवान्वत क्षेत्र चापी मृदि आदिश्रुतिस्मृति सतेभ्य सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि ब्रह्म सर्वगत गमन करने वालों से भिन्न और आकाशादि का भी कारण होने से सर्वगत है तथा संपूर्ण विज्ञानात्मा ब्रह्म से अभिन्न है इसलिए मोक्ष प्राप्त नहीं है गमन करने वाले से पृथक अन्य देश में ही गमन करने योग्य हुआ करता है जो जिससे अभिन्न होता है उसी से वह गंतव्य नहीं होता और उसकी अन्यता तो उसे रचकर वह उसी में प्रविष्ट हो गया संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी तू मुझको ही जान इत्यादि सैकड़ो स्मृति स्मृतियों से सिद्ध होती है इति चेत अथापि सियाद प्राप्यो मोक्षस्तदा मोक्षा प्रतिश्रुती स एक यदि पितृलोकमो स्त्रीर्वा यनवा इत्यादिश्रुतीना च कोप सियादि चेत पूछ ऐसा मानने से तो गति एवं ऐश्वर्य का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से विरोध होगा अच्छा यदि मोक्ष अप्राप्त ही हो तो तो भी हो तो भी गति तथा वह एक रूप होता है वह यदि पितृलोक की इच्छा वाला होता है वह स्त्री और जानों के साथ रमण करता है इत्यादि श्रुतियों का व्याकोपाधा हो जाएगा न कार्य ब्रह्म विषयत्साम कार्य ही ब्रह्मणी स्यूर्ण कारणे एकमेवा द्वितीय यान्यत पश्यति तत्कश्येत इत्यादि श्रुतिभ्य सिद्धांति नहीं क्योंकि वे तो कार्य ब्रह्म से संबंध रखने वाली है स्त्री आदि तो कार्य ब्रह्म में ही हो सकती है कारण ब्रह्म में नहीं जैसा कि एक ही अद्वितीय ब्रह्म जहाँ कोई और नहीं देखता तब किसके द्वारा किसे देखें इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है विद्या विरोध विद्याकर्मणो सूपत्ति प्रविनकर्त्यादी कारक विद्यात विशेषतत्वया विद्या तद्रीतकारकर्मण विरोध्यते निकेक वस्तु परमार्थतः परमात कर्ताशेषवतून्य चेतुभ्य द्रष्टुम शक्य शक्यते अवश्यम ईषण्यतर मिथ्या सैत अततर से च मिथ्यास युक्त यस्वाभाविक विषय सेवैत मिथ्यामी बवती मृत्यो स मृतमा अथ यश्यति तद्पम सामनेसमी उदरमंथन कुरुते अथ तय होती इत्यादिश्रुति स इसके सिवा विद्या और कर्म का विरोध होने के कारण भी उनका समुच्चय नहीं हो सकता जिसमें कर्ता करण आदि कारक विशेषों का पूर्णतया लय होता है उस तत्व को ब्रह्म को विषय करने वाली विद्या अपने से विपरीत साधन साध्य कर्म से विरुद्ध है एक ही वस्तु परमार्थतः कर्ता आदि विशेष से युक्त और उसे रहित दोनों ही प्रकार से नहीं देखा जा, देखी जा सकती उनमें से एक पक्ष अवश्य मिथ्या होना चाहिए इस प्रकार किसी एक के मिथ्यात्व का प्रसंग उपस्थित होने पर जो स्वभाव से ही अज्ञान का विषय है उस द्वैत का ही मिथ्या होना उचित है जैसा कि जहाँ द्वैत के समान होता है वह मृत्यु से मृत्यु को पाप प्राप्त होता है जहाँ अन्य दिखता है वह अल्प है यह अन्य है मैं अन्य हूँ जो थोड़ा सा भी अंतर करता है उसे भय प्राप्त होता है इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों से प्रमाणित होता है चैकत्वस्य सत्यं चैकत्व द्रष्टव्य द्वित ब्रह्मेदक आत्मवेद इत्यादिश्रुतिभ्य न संप्रदेद भेदर्शन कर्मोपद्य अदर्शनापवाद विद्या सहस्रशा श्रूयते अतो विरोधो विद्या अतस्य विद्याकर्मणो तत्र समुच्चया अनुपत्ति तदुकाम संघताभ्या विद्याकर्माभ्याम मोक्षित अनुपन्नम तत्र तथा एक रूप से ही देखना चाहिए एक ही अद्वितीय यह सब ब्रह्म ही, ही है यह सब आत्मा ही है इत्यादि श्रुतियों से एकत्व की सत्यता सिद्ध होती है संप्रदान आदि कारक भेद के दिखाई न देने पर कर्म होना संभव भी नहीं है ज्ञान के प्रसंग में भेद दृष्टि के अपवाद तो शहस्त्रों सुनने में आते हैं अतः विद्या और कर्म का विरोध है इसलिए भी उनका समुच्चय होना संभव असंभव है ऐसी दशा में पूर्व में तुमने जो कहा था कि परस्पर मिले हुए विद्या और कर्म दोनों से मोक्ष होता है वह सिद्ध नहीं होता विहित कर्मणाम श्रुति विरोध इतिद यद्युप मृद्य कर्तादिकारक विशेषम आत्मकत्विज्ञान विधीयन से सर्पा भ्रांति विज्ञानोपमर्दकदी विषय विज्ञान विज्ञानव कर्म विधि श्रुतीनाम निर्विषयवाद विरोध विहितानि च कर्मा स विरोधों नुक्ता प्रमाण्वादतीना चेत पूछ कर्म भी श्रुति विहित है अतः ऐसा मान्य पर श्रुति से विरोध उपस्थित होता है यदि सर्पादि भ्रांति जनित ज्ञान का वाद होने वाले रज्जु आदि विषयक ज्ञान के समानकर्ता आदि कारक विशेष का वाद करके ही आत्मकैत्व के ज्ञान का विधान किया जाता है तो कोई विषय न रहने के कारण कर्म का विधान करने वाली श्रुतियों का उन विद्या का विधान करने वाली श्रुतियों से विरोध उपस्थित होता है और कर्मों का विधान भी किया ही गया है तथा सभी श्रुतियाँ प्रमाणभूत हैं इसलिए पूर्वोक्त विरोध का होना उचित नहीं है यदि ऐसा कहें तो न पुरुषाथोपदेश पर श्रुतीना विद्योपदेश परुति संसारा पुरुषो मोक्षित संसार तो अविद्या अविद्याद्या कर्तव्येती विद्या प्रकाशकृत्ते न विरोध सिद्धांति यह कथन ठीक नहीं क्योंकि श्रुतियाँ परम पुरुषार्थ का उपदेश करने में प्रवृत्त हैं श्रुति ज्ञान का उपदेश करने में तत्पर है उसे संसार से पुरुष का मोक्ष कराना है इसके लिए संसार की हेतुभूत अविद्या की विद्या के द्वारा निवृत्ति करना आवश्यक है अतः वह विद्या का प्रकाश करने वाली होकर प्रवृत्त हुई है इसलिए ऐसा मानने से कोई विरोध नहीं आता एवं अपनी कर्ताधिकार का संभाव प्रतिपादनपरम शास्त्र विरोध्यत एवेती चेत पूर्वक किंतु ऐसा मानने पर भी तो कर्ता कारक की सत्ता का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का तो उससे विरोध होता ही है ना यथा प्राप्त में कारकास्ती दुरीक्ष दुरीतक्षाथ कर्मा विदधास्त्र मुूण फलाना चल फलसाधनम न कारक कारकस्त व्यापचिद उत्तरीत प्रतिबंध से ही विद्योत्पत्तिर्नाकलते तक तक्ष च विद्योत्पत्ति सै ततचा विद्या संसारोपम संसारोप सिद्धांती ऐसी बात नहीं है स्वभावतः प्राप्त कारकों के अस्तित्व को स्वीकार कर संचित पापों के क्षय के लिए कर्मों का विधान करने वाला शास्त्र मुगमुखुओं और फल की इच्छा वालों को उनके इष्ट फल की प्राप्ति कराने का साधन है वह कारकों का अस्तित्व सिद्ध करने में प्रवृत्त नहीं है जिस पुरुष का संचित पाप रूप प्रतिबंध विद्यमान रहता है उसे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती उसका क्षय हो जाने पर ही ज्ञान होता है और तभी अविद्या की निवृत्ति होती है तथा उसके अनंतर ही संसार की आतंतिक उपरति होती है अभी चानात्म दर्शनो, शनात्म विषय कामह, काम कामया काम मान्च करो कर्मा तत तत्लोपा शरीराद्युपादान लक्षण संसार तद्यतिरेके आत्मक दर्शनो। भावात कामान विषयाभा कामानीरात्मरी सान्यवाद का उपत्तौ स्वात्मन्यवस्थान मोक्षा विद्या कर्मणोरोध विरोधा दैव च विद्या मोक्ष प्रति न कर्मापेक्षत इसके सिवा जो पुरुष अनात्मदर्शी है उसे ही अनात्म वस्तु संबंधी कामना हो सकती है कामना वाला ही कर्म करता है और उसी से उसका फल भोगने के लिए उसे शरीरादि ग्रहण रूप संसार की प्राप्ति होती है इसके विपरीत जो आत्मयकत्वदर्शी है उसकी दृष्टि में विषयों का प्रभाव अभाव होने के कारण उसे उनकी कामना भी नहीं हो सकती आत्मा तो अपने से अभिन्न है इसलिए उसकी कामना भी असंभव होने के कारण उसे स्वात्मा स्वरूप में स्थित होने रूप मोक्ष सिद्ध ही है इसलिए भी ज्ञान और कर्म का विरोध है और विरोध होने के कारण ही ज्ञान मोक्ष के प्रति कर्म की अपेक्षा नहीं रत्मलाभे तो पूर्वोपचित प्रतिबंधपन विद्या हेतु प्रतिप्य कर्मा न्याति अत एवस्म प्रकरण उपन्यस्ता कर्माणी तवचा एवं सीरोध कर्म विधिना अतः एव विद्याया विद्या श्रेय सिद्धम्। हाँ आत्मलाभ में पूर्व संचित पापरूप प्रतिबंधक की निवृत्ति द्वारा नित्य कर्म ज्ञान प्राप्ति के हेतु अवश्य होते हैं इसलिए इस प्रकरण में कर्मों का उल्लेख किया गया है यह हम पहले ही कह चुके हैं इस प्रकार भी कर्म का विधान करने वाली श्रुतियों का विद्या विधायनी श्रुतियों से विरोध नहीं है अतः यह हुआ कि केवल विद्या से ही परम श्री की प्राप्ति होती है एवं तरह श्रमांतरानुप उपत्ति कर्म निमित्तवाद कर्माणि विद्योत्पत्ते गर्हस्थ्य अतस्य कर्माणी जीवादि अतचावीवादिश्रुतियों अनुकूलतरा पूछ यदि ऐसी बात है तब तो गृहस्थाश्रम के सिवा अन्य आश्रमों का होना भी उपपन्न नहीं है क्योंकि विद्या की उत्पत्ति तो कर्म के निमित्त से होती है और कर्मों का विधान केवल गृहस्थ के लिए ही किया गया है अतः इससे एककाश्रम्व की ही सिद्धि होती है और इसलिए जीवन अग्निहोत्र करें इत्यादि श्रुतियाँ और भी अनुकूल ठहरती हैं कर्माणि न कर्माकहोत्रादीन्य कर्मा ब्रह्मचर्य तपसत्यवदनम समो दमोहिंसेवा मादिपी कर्माणी तराश्रम प्रसिद्धानि विद्योत्पत साधक साधक तन्मान्य विद्यन्ते ध्यान धारणादि लक्षण च वक्षति चपथा ब्रह्म विजिगिस्सा विजिग इति सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि कर्म तो अनेक है केवल अग्निहोत्र आदि ही कर्म नहीं हैं ब्रह्मचर्य तप्य सत्य भाषण श्रम दम और अहिंसा आदि अन्य कर्म भी इतर आश्रमों के लिए प्रसिद्ध ही है वे तथा ध्यानधारणादिप कर्म हिंसा आदि दोषों से असंकीर्ण होने के कारण ज्ञान की उत्पत्ति में सर्वोत्तम साधन है आगे यह कहेंगे भी कि तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर जन्मांतरकृत कर्मभ्य प्रागवि गारहस्याद विद्योत्पत्ति समवात्त कर्माथवाच्च गा प्रतिपत्ते हैं कर्मसाध्याम च विद्याम सत्याम गार्ह प्रतिपत्ति प्रतिपत्तिर कई बार जन्मांतर में किए हुए कर्मों से तो गृहस्थाश्रम स्वीकार करने से पूर्व भी ज्ञान की उत्पत्ति होना संभव है तथा गृहस्थाश्रम की स्वीकृति केवल कर्मों के ही लिए ही की जाती है अतः कर्म साध्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर तो गृहस्थाश्रम की स्वीकृति भी व्यर्थ ही है लोकाच पुत्रादीना पुत्रादी, पुत्रादी साध्येभ्य लोक पितृलोको देलोकतेभ्यो व्यावृतकाम सेमलोकदर्शि कर्मिण कर्मण प्रयोजन अपश्यत कथम प्रवृत्तिप्य प्रतिपन्न गास्था विद्योत्पत विद्यापरिपका कर्मसु प्रयोजन प्रयोजनम अपश्यत कर्मभ्यो निवृत्तिर वह सै प्रव्रज्यन्वा अरे अहम अस्मा स्थादी आदिश्रुतिलिंग दर्शनाथ इसके सिवा पुत्रादि साधन तो लोकों की प्राप्ति के लिए है पुत्रादि साधनों से सिद्ध होने वाले उन इोक पितृलोक एवं देवलोक आदि से जिसकी कामना निवृत्त हो गई है नित्य सिद्ध आत्मा का साक्षात्कार करने वाले एवं कर्मों में कोई प्रयोजन योजन न देखने वाले उस ब्रह्मवेत्ता की कर्मों में कैसे प्रवृत्ति हो सकती है जिसने गृहशास्त्र स्वीकार कर लिया है उसे भी जब ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के परिपाक से विषयों में वैराग्य होता है तो कर्मों में अपना कोई प्रयोजन न देख कर, उनसे निवृत्ति ही होगी इस विषय में अरिमैत्री अब मैं इस स्थान से संन्यास करना चाहता हूँ इत्यादि श्रुतिरूप लिंग भी देखा जाता है कर्म प्रति यत्नाधिक्य दर्शनाद इति प्रतिश्रुतेदर्शनायुक्त होत्रादि कर्म इति की श्रुतेरधि यत्नों महा कर्मण्या जासोनेक साधन साध्यवाद्निहोत्रादीना तपो ब्रह्मचरियादीना चेतराश्रम कर्मण गास्थ्ये सामनवाद अल्प अल्पसाधनापेक्षत न युक्तस्तुल्य विकल्प आश्रमी भी तेती चेत पूर्वपक्ष किंतु कर्म के प्रति श्रुति का अधिक प्रयत्न देखने से तो यह बात ठीक नहीं जान पड़ती कर्म के प्रति श्रुति का विशेष प्रयत्न है कर्मानुष्ठान में आयास भी अधिक है क्योंकि अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधनों से सिद्ध होने वाले हैं अन्य आश्रमों के कर्म तप और ब्रह्मचर्य आदि तो गृहस्थाश्रम में भी उन्हीं के समान कर्तव्य तथा अल्प साधन की अपेक्षा वाले हैं, अतः अन्य साधन आश्रमियों के साथ गृहस्थाश्रम को समान सा मानना जो उचित नहीं है न जन्मांतर्कृता अनुग्रहतः यदुक्तम कर्मणी स्मृतरधिको यदि नाचो दोषा अपि यत अग्निहोत्रादील कर्म ब्रह्मचरियादील चाणुग्राहक विद्योत्पत्ति प्रति यम विरक्ता दृश्य केचि केचित् तु कर्मसु प्रवित्ता अविरक्ता विद्या विदेशिन तस्माजन्तर संस्कार विरक्ता आश्रमा प्रतिपत्तिरवेश्य सिद्धांति नहीं क्योंकि उन पर जन्मांतर का अनुग्रह होता है तुमने जो कहा कि कर्म पर श्रुति का विशेष प्रयत्न है इत्यादि सो यह कोई दोष नहीं है क्योंकि जन्मांतर में किया हुआ भी अग्निहोत्रादि तथा ब्रह्मचर्यादि रूप कर्म ज्ञान की उत्पत्ति में उपयोगी होता है जिससे कि कोई लोग तो जन्म से ही विरक्त देखे जाते हैं और कोई कर्म से तत्पर वैराग्य शून्य एवं ज्ञान के विरोधी दिख पड़ते हैं अतः जन्म के संस्कारों के कारण जो विरक्त हैं उन्हें तो गृहस्थाश्रम से भिन्न अन्य आश्रमों को स्वीकार करना ही इष्ट होता है कर्म कर्मफलबाहुलग ब्रह्मवर्चसादी लक्षण से कर्मफल सख्येयवाद तत्ति च पुषाण कामबाहुल्यादि यत्न कर्मसूपपद्य आशीषाम बाहुल्य दर्शनादिदम भे सियादिदम कर्मफलों की अधिकता होने के कारण भी श्रुति में उनका विशेष विस्तार है पुत्र स्वर्ग एवं ब्रह्मतेज आदि कर्मफल असंख्यय होने के कारण और उनके लिए पुरुषों की कामनाओं की अधिकता होने से भी कर्मों के प्रति श्रुति का अधिक यत्न होना उचित ही है क्योंकि मुझे यह मिले हुए मुझे यह मिले इस प्रकार कामनाओं की बहुलता भी देखी ही जाती है उपायवाच्च उपाय, उपाय भूताली ही कर्माणी विद्या प्रतीत्यवोचाम उपायेधिको यत्न कर्तव्यो लोपे उपाय स्वरूप उपाय रूप होने के कारण भी श्रुति का उनमें विशेष प्रयत्न है कर्म ज्ञानोत्पत्ति में उपाय रूप है ऐसा हम पहले कह चुके हैं तथा प्रयत्न उपाय में ही अधिक करना चाहिए उपमेय में नहीं। उपमें इति चेत कर्मभ्य एवं पूर्वोपचित दुरीत प्रतिबंध छयादव विद्योत्प्यते चेतकर्मभ्य पृथक उपनिषद श्रवणादी यत्नो इति चेत पूर्वपक्ष ज्ञान कर्म के निमित्त से होने वाला है इसलिए भी अन्य प्रयत्न की निरर्थकता सिद्ध होती है यदि कर्मों के द्वारा ही पाप रूप प्रतिबंधन का क्षय होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो कर्म से भिन्न उपनिषद श्रवणादि विषयक प्रयत्न व्यर्थ ही है ऐसे माने तो ना निमा भावाद, ना ही प्रतिबंध क्षयाद विद्योत्प्यते नीश्वर प्रसाद तपोध्यानाद्यनुष्ठादीतिमोस्ती अहिंसा नाम च च साक्षादेव ब्रह्मचरिया प्रत्युपकार चारण्रवण श्रवणमनिधिध्यास अतः सिद्धान्याा चाधिकारो विद्या कवलाय्याया एवती सिद्धम्। सिद्धांति नहीं क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है ज्ञान की उत्पत्ति प्रतिबंध के छह से ही होती है ईश्वर के पास तप एवं ज्ञान ध्यानादि के अनुष्ठान से नहीं हो सकती ऐसा कोई नियम नहीं है क्योंकि अहिंसा एवं ब्रह्मचर्या आदि भी उत्पत्ति में उपयोगी है तथा श्रवण मनन और निधिध्यासनादि तो उसके साक्षात कारण ही है अतः अन्य आश्रमों का होना सिद्ध ही है तथा ज्ञान में सभी आश्रमियों का अधिकार है इससे यह सिद्ध हुआ कि परमे परम श्री की प्राप्ति केवल ज्ञान से ही हो सकती है ये शिक्षावल्याादशो अन्वाक द्वादश अनुवाद अतीत विद्या प्रत्युपसर्ग समार्थम शांतिम पूर्व कथित विद्या की प्राप्ति के प्रतिबंधों की शांति के लिए शांति पाठ किया जाता है सन्ो मित्रु सन् लो भगवान सन् इंद्रो बृहस्पति सन् लो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वात्व प्रत्यक्षम ब्रह्मासीमीव प्रत्यक्ष ब्रह्म ऋतुवादिशं सत्यम वादि तन्म्मावी सवक्तावीद आविन्म आविद्वत्ता रम ओम शांति शांति शांति मित्र सूर्यदेव हमारे लिए सुख कर हो वरुण हमारे लिए सुख सुखा हो अर्जमा हमारे लिए सुखप्रद हो इंद्रतः तथा बृहस्पति हमारे लिए शांतिदायक हो तथा जिसका पाद विक्षेप बहुत विस्तृत है वह विष्णु हमारे लिए सुखदायक हो ब्रह्मरूप वायु को नमस्कार है हे वायु तुम्हें नमस्कार है तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो तुम ही को हमने प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है तुम ही को रित कहा है तुम ही को सत्य कहा है अतः तुमने मेरी रक्षा की है तथा ब्रह्म का निरूपण करने वाले आचार्य की भी रक्षा की है मेरी रक्षा की है और वक्ता की भी रक्षा की है त्रिवी शताब्द की शांति हो व्याख्यातम एतत्पूर्वम इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है इत शिक्षा वल्याम गोविंद भगवत द्वादश अण्वा अण्वाक्रीमत्परमहसपरब्राजकाचार्य गोविंदभगवत्ज्यपादिष्य भाष्ये शिक्षावल्ली समाप्ता।